भारत के लंबे इतिहास में समय-समय पर ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनके चरित्र से हमें किसी न किसी सद्गुण की शिक्षा मिलती है हजारों वर्ष बीत जाने पर भी लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम दानी कर्ण गुरु भक्त एकलव्य और करुणा मूर्ति गौतम बुद्ध को उनके विशिष्ट गुणों के कारण ही याद करते हैं ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में हमें उपनिषदों से जानकारी मिलती है उपनिषद यानी वेदों का अंतिम भाग जिसे वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद के इस महापुरुष का नाम था उद्दालक आरुणि गुरु के प्रति भक्ति और ज्ञान के प्रति सच्ची लगन के कारण ही उन्हें आज भी याद किया जाता है उद्दालक आरुणि जब छोटे थे और विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के आश्रम में रहते थे तब एक दिन हिरण्मय न पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषणं पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये बोलो वत्स तुम भी मेरे साथ बोलो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषणं पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये गुरुजी गुरुजी गुरुजी अनर्थ हो गया गुरुजी क्या हुआ वत्स आरुणि इतने घबराए हुए क्यों हैं गुरुजी मैं मैं संध्या पूजा के लिए पुष्प चुनने गया था हां हां अभी कुछ ही पुष्प चुने थे कि बड़े वेग से जल बहने का स्वर सुनाई दिया जल बहने का स्वर हां गुरुजी उस स्वर से चौंककर मैं मैं इधर-उधर देखने लगा पर वहां तो कहीं जल था ही नहीं तब फिर क्या हुआ तब गुरुजी मैं मैं उसी ओर भागा जिस ओर से जल बहने का स्वर आ रहा था तो क्या देखता हूं कि पुष्प वाटिका के आगे जो खेत है ना जिनमें अभी-अभी धान के छोटे-छोटे पौधे रोपे गए हैं और जिन्हें सींचने के लिए जल भरा गया है हां हां गुरुदेव वहां वहां गुरुदेव हां हां बोलो वहां से जल खेत की मेड़ तोड़कर बहता चला आ रहा था अरे यदि धान के खेत से जल बह गया तो सारा धान सूख जाएगा आश्रम वासियों पर अन्न का संकट आ पड़ेगा उस जल को तो बहने से रोकना चाहिए अभी तो मैंने मेड़ का वो छेद मिट्टी पत्थर से किसी तरह बंद कर दिया है गुरवर किंतु चल के तीव्र वेग के आगे मेरा बनाया वो बांध अधिक देर नहीं टिक सकेगा हम्म व्हाट्स जो तुमने किया ठीक किया किंतु यह भी ठीक है कि पानी के तीव्र वेग के आगे तुम्हारा मिट्टी पत्थर का बांध अधिक देर नहीं रुक सकेगा हम अब तुम एक काम करो जी तुम पुनः वहां जाकर उस जल का बहाना रोको तब तक मैं कुछ और प्रबंध करके आता हूं गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि पुनः धान के खेत पर गए वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके बनाए हुए पत्थर मिट्टी के बांध को तोड़कर जल फिर बड़े वेग से बहने लगा था जल के वेग से मेड़ का टूटा हुआ भाग बड़ा होता जा रहा था आरुणि सोच में पड़ गए क्या करें तभी उन्हें एक उपाय सूझा वो खेत की मेड़ के टूटे हुए भाग के सामने करवट लेकर लेट गई उनके शरीर से मेड़ का टूटा हुआ भाग बंद हो गया और जल उनके शरीर से टकरा-टकराकर खेत में वापस लौटने लगा परंतु इस तरह लेटे-लेटे आरुणि को सर्दी लगने लगी उनका सारा शरीर सुन्न होने लगा किंतु गुरु की आज्ञा के सामने उन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं थी वो रात भर उसी तरह लेटे रहे और गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे उधर गुरुजी किसी आवश्यक कार्य में इस तरह उलझे कि धान के खेत और उसकी रक्षा के लिए गए हुए बालक आरुणि को भूल ही गए दूसरे दिन सुबह गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव आयुष्मान हो वत्स वत्स आरुणि कहां है दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव उसे तो कल आपने खेत का जल रोकने के लिए भेजा था हां हां याद आया तो क्या वो रात भर नहीं लौटा नहीं आचार्य हे भगवान यह मुझसे कैसा अनर्थ हो गया मैं तो खेत से जल बहने की बात भूल ही गया था मैंने सोचा जल रोकने की कुछ व्यवस्था करके आरुणि स्वयं लौटाएगा पर यह क्या हुआ लगता है आरुणि रात भर वहीं रुका रहा चलो बस चलो शीघ्र उस ओर चलो ना जाने आरुणि की अवस्था में वो गुरुजी हम, हम भी चले हां हां बस तुम सभी मिलकर चलो चलो सब उसे मिलकर ढूंढें गाँ। गाँ। गाँ। गाँ। लगता है यही वो स्थान है जहां से जल बहा होगा यहीं कहीं से मेड़ टूटी होगी किंतु यह मेड़ तो पूरी दिखाई दे रही है गुरुजी गुरुजी यह देखिए यह तो आरुणी है आरुणी आरुणी तो आरुणी तो क्या ये रात भर इसी तरह यहां लेटा रहा चारुनी व्हाट्स व्हाट्स आरुणी आरुणी आंखें खोलो आरुणी इसको क्या हुआ आरुणी आंखें खोलो, खोलो व्हाट्स आरुणी की यह अवस्था देखकर गुरुजी को अत्यंत दुख हुआ उन्होंने शीघ्र ही आरुणी को उठाया और गले से लगा लिया यह तुमने क्या किया आरुणी रात भर इस शीत में इस प्रकार जल मगन लेटे रहे खेट के धान को बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों के चिंथा छोड़ दी तुम्हें कुछ हो जाता तो वास है तो क्या हुआ गुरुदेव कि जल तो नहीं बाहा कि धान बच गया कि गुरुदेव कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता फिर फिर मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था देन योर वत्स तुम्हारी गुरु भक्ति और कर्तव्य परायणता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है वत्स तुमने अपने प्राणों की चिंता न कर आश्रम वासियों के प्राण की रक्षा की इसलिए केवल मैं ही नहीं आज सारा आश्रम तुम्हारा रिनी हो गया है बोलो बोलो वत्स बोलो इसके बदले में तुम्हें क्या दूंग गुरुवर और यदि आप सच मुझे से प्रसन्न है तो मुझे कि मुझे ग्यान का वर्दान दीजिए वद्स कि मैं तुम्हें आशीरवाद देता हूं तुम परम ज्ञानी बनो और लोक में दूर-दूर तक तुम्हारी कीर्ति फैले गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके और अपनी सच्ची लगन और तपस्या के कारण बालक आरुणि बड़ा होकर महान ज्ञानी उद्दालक आरुणि के रूप में प्रसिद्ध हुआ उपनिषदों में उद्दालक आरुणि का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है वो ऐसे ऋषि हैं जिनका नाम हमें लगभग सभी प्रधान उपनिषदों में दिखाई देता है उपनिषद दर्शन में उद्दालक आरुणि का विशेष योगदान रहा है तत्त्वमसि यह प्रसिद्ध वाक्य जो उपनिषद का सार है आरुणि की ही देन है जब भी जहां कहीं भी ज्ञान के आदान-प्रदान की बात होती उद्दालक आरुणि वहां अवश्य उपस्थित होते चाहे वो उत्तर पश्चिम में मद्र और केकय देश की सभाएं हों या पूर्व में विदेह की उद्दालक आरुणि के बिना अधूरी ही रहती हैं इस तरह आज के पाकिस्तान से लेकर बिहार तक के विस्तृत भूभाग में उद्दालक आरुणि बराबर घूमते रहे और अपनी ज्ञान राशि को और बढ़ाते रहे और ज्ञान की उनकी यह खोज कभी समाप्त नहीं हुई तब भी नहीं जब वे स्वयं बहुत बड़े गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे और उनका युवा पुत्र श्वेतकेतु अपनी शिक्षा पूरी करके लौटा आओ वत्स वेदकेतु तुम्हारा स्वागत है अब तुमने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली है आथे मेरी इच्छा है कि तुम मेरे मित्र पांचाल नरेश प्रवाहन जयवली की सभा में जाओ और वहां आयोजित ज्ञान स्पर्धा में भाग लो मेरा स्वागत ना कीजिए तात मैं तो अपमानित होकर लौटा हूं हे तुम क्या कह रहे हो पुत्र मैं ठीक कह रहा हूं तातश्री शिक्षा समाप्त करके मैं आपके मित्र पांचाल नरेश प्रवाहन जैवेली की राजसभा में ही गया था उन्होंने मेरा स्वागत किया और पूछा मैं गुरु से क्या सीख कर आया हूं मैंने कहा जानने योग्य जो कुछ भी है वो सब मैंने सीख लिया है ठीक ही तो है तुम्हारे गुरु ने बड़े मनोयोग से 12 वर्षों तक तुम्हें शिक्षा दी है। हम्म यही घमंड मुझे भी था तात पर जब राजा ने मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दे सका। भरी सभा में अपमानित होकर चुपचाप लौट आया। अब मैं किस मुंह से अपने को शिक्षित कहूं? इस तरह मन छोटा नहीं करते वत्स। यह तो बताओ कि पांचाल नरेश ने तुमसे क्या पूछा यदि मैं जानता हूं तो तुम्हें उत्तर दूंगा इस पर श्वेतकेतु ने अपने पिता को पांचाल नरेश प्रवाहन के पूछे हुए पांच प्रश्न बताए आप जानना चाहेंगे ये पांच प्रश्न किस विषय पर थे जिनका उत्तर श्वेतकेतु नहीं बता पाया इन पांच प्रश्नों के द्वारा पांचाल नरेश ने श्वेतकेतु से मृत्यु और मृत्यु के बाद मनुष्य कहां जाता है इस विषय पर गहराई से पूछा था जब पिता आरुणि ने प्रश्नों को सुना तो उन्हें लगा कि इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर ठीक-ठीक तो स्वयं उन्हें भी नहीं मालूम बस वो उसी समय पाञ्चाल देश की ओर चल पड़े वो समिधा हाथ में लेकर पाञ्चाल नरेश की सभा में उपस्थित हुए समिधा हाथ में लेने का अर्थ है शिष्य बनने की इच्छा से गुरु के पास जाना उस युग में जब कोई किसी से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था तो समिधा हाथ में लेकर उस गुरु के पास जाता था गुरु यदि वे उसे अपना शिष्य स्वीकार करते थे तो उसकी लाई हुई समिधा का प्रयोग अपने हवन कुंड में कर लेते थे आरुणि को इस तरह शिष्य भाव से आया देख प्रवाहन लज्जित हो गए उन्होंने कहा कि वे आरुणि को अपना शिष्य बनाए बिना ही उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर बता देंगे इस पर जानते हो आरुणि ने क्या कहा उन्होंने कहा राजन ज्ञान जब भी जिस किसी से भी मिले उसे अवश्य देना चाहिए और जो ज्ञान दे सकता है उसे गुरु बनाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए आप तो फिर भी मेरे मित्र हैं राजा हैं ज्ञान तो यदि छोटे से बालक से मिल सके तो उसे भी अपना गुरु बनाने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा आरुणि अभी आप यह कार्यक्रम सुन रहे थे लेखिका सुभद्रा शर्मा भाग लेने वाले कलाकार डॉ सुरेश शास्त्री वीना होरा सतीश महाजन पवन कौशिक शंकर प्रसाद मिश्र मनीष दत्त और हेमंत होरा ध्वनि अंकन आरसी मंचंदा निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभूदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा